नोशो ठॉक नहीं राम बिन ठॉक नंबर सिक्स अलग अलग धर्मों ने अलग अलग महामंत्र पाए हैं जैसे ओम नमः शिवाय, नमः हरी दान अल्लाह अकबर ओमि मणिपद में हूँ। तो ऐसे महामंत्र कौन सी अवस्था में उतरे हैं और इनका भीतर के कौन कौन से केंद्रों से कैसा संबंध है और साधक इनमें से अपने लिए योग्य महामंत्र कैसे शुरू दो प्रकार की यात्राएं कर सकते हैं एक यात्रा है शक्ति की और दूसरी यात्रा है शांति की शक्ति की यात्रा सत्य की यात्रा नहीं शक्ति की यात्रा तो अहंकार की ही यात्रा है फिर शक्ति धन से मिलती हो पद से मिलती हो या मंत्र से तुम शक्ति चाहते हो तो सत्य नहीं चाहते हो तुम्हारे द्वारा अर्जित की गई शक्ति शरीर की हो मन की हो या तथा कथित अध्यात्म की हो तुम्हें मजबूत करेगी तुम जितने मजबूत हो परमात्मा से उतने ही दूर हो तुम्हारी शक्ति परमात्मा के समक्ष तुम्हारे अहंकार की घोषणा तुम्हारी शक्ति ही तुम्हारे लिए बाधा बनेगी तुम्हारी शक्ति ही वास्तविक अर्थों में परमात्मा के समक्ष तुम्हारी निर्बलता है तो जितने तुम शक्तिशाली बनोगे अपनी आंखों में उतने ही परमात्मा के द्वार पर निर्बल होते जाओ इसलिए शक्ति की खोज वास्तविक साधक की खोज नहीं लेकिन साधक उस दिशा में जाता है क्योंकि हम जो संसार में खोजते हैं वही हम परमात्मा में भी खोजते हैं जो हमें यहां नहीं मिला उसे ही हम वहां पा लेना चाहते हैं तो हमारे संसार और हमारे मोक्ष में एक सातत्य है एक कंटिन्यूटी। है बाजार में खोजा जिसे वो नहीं मिला उसे हम मंदिर में खोजते लेकिन खोज वही है धन में जिसे खोजा नहीं पाया उसे हम धर्म में खोजते हैं लेकिन खोज वही है खोज करने वाला जरा भी बदला नहीं एक जगह असफल हुए तो दूसरी जगह सफलता की आकांक्षा जमा लेते हैं लेकिन तुम शक्तिशाली होना क्यों चाहते हो तुम होना चाहते हो यही तुम्हारा दुख है तुम मिटोगे तो आनंद घटेगा तुम्हारी अनुपस्थिति में वर्षा होगी अमृत की तुम्हारे रहते यह होने वाला नहीं मंत्र शक्तिदायी तो मंत्र से शक्ति मिलती है निश्चित मिलती है इसे समझते मंत्र करता क्या है मंत्र मन को एकाग्र करता है तुम्हारी सारी बिखरी हुई मन की किरणें इकट्ठी हो जाती फिर वो मंत्र कोई भी हो राम का नाम हो नमोकार हो ओम मणि पद्मे में होम हो अल्लाह हो अकबर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अपना खुद का मंत्र भी बना ले सकते हो मंत्र में आए शब्दों का भी कोई अर्थ नहीं है मंत्र का प्रयोजन न शब्दों से है न अर्थ से मंत्र का प्रयोजन मन को एकाग्र करने से है इसलिए कुछ भी अनर्गल अर्थहीन शब्द भी मंत्र का काम दे देंगे जब तुम मंत्र की रटन करते हो तब तुम्हारे सारे विचारों की शक्ति विचारों से हटके मंत्र में प्रवाहित होने लगती चित्त में मंत्र ही रह जाता है और भीतर तुम्हारे जितने ऊर्जा के द्वार हैं उनके बहाव की और कोई दिशा नहीं बचती जब तुम विचार करते हो तो तुम्हारी शक्ति अनंत अनंत धाराओं में बह रही है एक विचार पश्चिम जा रहा है एक पूरब जा रहा है एक दक्षिण जा रहा है एक उत्तर जा रहा है तुम बहुत तरफ बह रहे हो जब तुम विचार कर रहे हो इकट्ठे नहीं हो बटे हो विभाजित हो जब तुम मंत्र का जाप कर रहे हो तब सारी ऊर्जा एक दिशा में प्रवाहित होने लगती जैसे हम सूरज की किरणों को एक कांच के लेंस से इकट्ठा कर ले तो आग पैदा हो जाती सूरज की किरणों में आग तो छिपी है लेकिन पृथक पृथक ज्यादा से ज्यादा गर्मी पैदा होती इकट्ठी हो जाए तो आग पैदा हो जाती ऐसा ही तुम्हारे मन में भी बड़ी आग छिपी है अलग अलग सिर्फ उष्णता रहती है मंत्र उन्हें इकट्ठा करने का उपाय है इकट्ठे होते से बड़ी गर्मी बड़ी ऊर्जा पैदा होती और अगर तुम सतत मंत्र का प्रयोग करते रहो तो तुम्हारे जीवन में अनेक शक्ति की घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी जो तुम्हारे अहंकार को बड़ा रस देंगी तुम जो कहोगे वो सच होने लगेगा तुम जो बोल दोगे वैसा हो जाएगा तुम अभी अभिशाप दे दोगे तो फलित हो जाए तुम वरदान दे दोगे तो पूरा हो जाए क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी इकट्ठी हो गई है कि तुम्हारे शब्द अब सार्थक होने लगेंगे उनकी सार्थकता का कारण यही है कि जब कोई व्यक्ति इकट्ठी ऊर्जा से कुछ कहता है तो वो दूसरे के अचेतन तक प्रवेश कर जाता है उसका तीर्ष सीधा दूसरे के हृदय में चला जाता है और दूसरे के हृदय में कोई भी बात पहुंच जाए तो उसके परिणाम शुरू हो जाते अगर तुमने किसी व्यक्ति को कह दिया कि कल सुबह तुम बीमार पड़ जाओ अगर इस कहते क्षण में ये तुमने जो कहा है मंत्र की तरह तुम्हारे भीतर रहा हो और कुछ भी नहीं कोई दूसरा विचार विघ्न बाधा डालने को नहीं बस यही तुम्हारा नमोकार मंत्र रहा हो कि कल सुबह तुम बीमार पड़ जाओगे और तुम्हारा पूरा चित्त इसमें प्रवाहित हुआ हो तत्क्षण तुमने दूसरे के हृदय को घाव से भर दिया अभी आदमी रात भर सो न सकेगा इसने तुम्हारी आंखें देखी तुम्हारा वक्तव्य सुना तुम्हारा ढंग देखा और इसके मन पर यह गहरी छाप पड़ गई कि तुमने जो कहा है उससे बचना मुश्किल इसका मन भी अब इसी मंत्र के आसपास घूमेगा रात सपने में भी तुम्हें देखेगा, रात सपने में भी इसे यही वचन सुनाई पड़ेगा ये कई बार मन में कहेगा ऐसा कुछ होने वाला नहीं डरो मत भय मत करो लेकिन भीतर से कोई इसे फिर भी भयभीत किए जाएगा चाहे ये कहे कि डरो मत चाहे ये डरे दोनों हालत में ये मंत्र को दोहरा रहा है तुम्हारे मंत्र को सुबह होते होते बीमार पड़ जाएगा ये बीमारी तुमने पैदा की आधी आधी इसने पैदा की और ठीक ऐसा ही तुम जीवन के बहुत अंगों में कर सकते हो और एक बार तुम्हारा वचन सार्थक होने लगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा तुम और बलशाली होने लगोगे जितना तुम्हारे वचन सही होंगे उतना ही तुम्हें लगेगा कि मैं कुछ दिव्य शक्ति कोई सिद्धि से भरा हुआ यह भरोसा तुम्हारे मंत्र को मजबूत करेगा हर मंत्र तुम्हारे भरोसे को मजबूत करेगा तुम धीरे धीरे अनेक शक्तियों का अनुभव करने लगोगे ये जो शक्तियों का अनुभव है इन्हें योग ने सिद्धियां कहा है। ये सिद्धियां परमात्मा के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधाएं पतंजलि ने योग सूत्रों में इनका उल्लेख किया है ताकि तुम इनसे सावधान रहो इनकी तरफ जाना नहीं जा चुके हो तो वापस लौट आना जितने जल्दी लौटाओ उतना अच्छा क्योंकि जितना समय इसमें खोया वो बिल्कुल व्यर्थ ही जाता है और हर बार जितने आगे तुम इन दिशाओं में जाते हो उतना लौटना मुश्किल होने लगता है अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा संसार शक्ति की खोज सिद्धि की खोज परमात्मा शांति की शून्यता की खोज वहां तुम मिटते हो वहां तुम धीरे धीरे लीन होते हो सिद्धि की खोज में आखिर में तुम बचोगे परमात्मा बिल्कुल नहीं शांति की खोज में तुम ना बचाओ, बचोगे अंत में सिर्फ परमात्मा बचेगा और इन दो में से एक का मिटना जरूरी ये दोनों साथ-साथ नहीं हो सकते। परमात्मा और तुम साथ-साथ नहीं हो सकते परमात्मा और तुम साथ साथ नहीं हो सकते तुम्हारा को एग्जिस्टेंस तुम्हारा सह अस्तित्व असंभव जब तक तुम हो तब तक परमात्मा नहीं जब परमात्मा है तब तुम नहीं तो सिद्धि और शक्ति तो तुम्हें मजबूत करेगी इसलिए मंत्रों के साधक परम अहंकार से भरे हुए दिखाई पड़ते धनी का अहंकार उनके सामने कुछ भी नहीं पद पर बैठे राजनीतिक का अहंकार उनके सामने कुछ भी नहीं उनका अहंकार बड़ा सूक्ष्म और भीतरी और उसका कारण भी है क्योंकि धन छीना जा सकता है चोरी जा सकता है धन का मूल्य ही क्या है पद आज है कल न हो राजनीति का भरोसा कितना लेकिन मंत्र का भरोसा ज्यादा प्रबल है चोर छीन नहीं सकते जनता का लोकमत बदल नहीं सकता और मंत्र तुम्हारे मन पर ही निर्भर है किसी और पर नहीं इसलिए तुम ज्यादा सबल आत्मनिर्भर अपने पैरों पर खड़े मालूम पड़ते साधक अगर सिद्धि की दिशा में चला जाए तो भटक गया रस बहुत आएगा क्योंकि अहंकार को रस आता ही इस तरह की चीजों से अगर एक चीटी इस तरफ आ रही और तुम सिर्फ अपने मन बल से उसका रास्ता बदल दो हालांकि इस कृत्य में कोई सार नहीं है पर फिर भी तुम्हें रस आएगा रूस में एक महिला है जिस पर बड़े वैज्ञानिक प्रयोग किए जा रहे हैं वो किसी भी वस्तु को अपने मन से चालित कर देती है टेबल रखी है छह फीट की दूर वो खड़ी हो जाए पंद्रह मिनट मन को एकाग्र करे तो वो टेबल को हलाना शुरू कर देती टेबल उसकी तरफ से रख सकती दूर जा सकती और सब तरह के जांच पड़ताल वैज्ञानिक व्यवस्था से सब समझा गया है कोई धोखाधड़ी नहीं उस महिला को मिलता क्या है दो पौंड वजन खो जाता है पंद्रह मिनट के प्रयोग और एक सप्ताह के लिए वो निर्बल हो जाती एक है एक सप्ताह बिस्तर से नहीं उठ सकती दो पौंड वजन शरीर से तत्ण कम हो जाता है क्योंकि तो जब तुम मन को एकाग्र करके अपनी शक्ति को बाहर फेंकते हो तब तुम्हारे शरीर की ऊर्जा भी उसमें छीन होती है लेकिन फिर भी वो महिला बड़ा आनंद ले रही उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है इस उपद्रव में परिवार डमाडोल हो गया बच्चे की चिंता करनी मुश्किल पति की फिक्र करनी मुश्किल घर तो अस्त व्यस्त हो गया और ये खेल बन गया है लेकिन अहंकार को बड़ी तृप्ति मिल रही है अखबारों में फोटो छप गए हैं वैज्ञानिक अध्ययन करने आ रहे हैं और कोई चमत्कार घटित हो रहा है लेकिन चमत्कार का अर्थ क्या है इससे हल भी क्या है टेबल तुमने हाथ से हटा सकते थे जिसमें कि रत्ती भर ताकत लगती उसे तुमने मन से हटाया और दोपौन शरीर की ऊर्जा छीन की और सात दिन तक अस्वस्थ रहे रामकृष्ण के पास किसी ने आके एक दिन कहा कि लोग कहते हैं आप परमहंस हो लेकिन कोई ऐसी सिद्धि तो दिखाई नहीं पड़ती मेरे गुरु हैं वे पानी पर चलते हैं रामकृष्ण कहने लगे मैं दो पैसा देकर नदी पार हो जाती तो जो काम दो पैसा देने से हो जाता हो तुम्हारे गुरु ने कितने वर्षों में यह कला सीखी सिसने का कम से कम बीस वर्ष उनको मंत्र की साधना में लगे तो रामकृष्ण ने कहा कि बड़ी मूर्ता है जो काम दो पैसे में होता हो उसे 20 वर्ष का जीवन नष्ट करके किया आखिर पानी ही पार होते हैं तो पानी पार होना ऐसी बात क्या है ना हो दो पैसा लेती है ना हो तो आदमी तैर के पार हो जाए पर नदी पर चल के जो आदमी पार होता है वो बीस वर्ष मेहनत कर सकता है आप भी कर सकते हैं। नदी पार होना प्रयोजन नहीं है वो पैर से पार होना पानी पर खड़े होकर पार होना उससे आपका अहंकार खड़ा हो रहा है नाव में बैठ के अहंकार खड़ा नहीं हो सकता तैरने से अहंकार खड़ा नहीं हो सकता दो पैसे तो खर्च होते हैं नदी ही पार होती है। ये जो आदमी चल के नदी पार कर रहा है पानी की सतह पर चल के इसका नदी पार करना तो प्रयोजन ही नहीं ये अहंकार को मजबूत कर रहा है मंत्र शक्ति के स्रोत और सभी धर्मों ने मंत्र खोज लिए क्योंकि सभी धर्म शांति की तलाश से शक्ति की तलाश में पतित हो जाते हैं महावीर तो शांति खोजते हैं लेकिन जैन को शांति से क्या लेना देना बुद्ध तो शून्यता खोजते हैं अपने को मिटाते हैं लेकिन बौद्धों को अपने को मिटाना नहीं बनाना है बचाना सुरक्षित करना जिन व्यक्तियों के आसपास धर्म का जन्म होता है वे तो शून्य हो गए होते हैं लेकिन जो लोग आसपास इकट्ठे होते हैं वे शून्य होने के लिए इकट्ठे नहीं होते कुछ और विपरीत इसलिए धर्म जिन से जन्म पाता है और जिनके हाथों में पड़ता है वे हमेशा शत्रु उन दोनों की आकांक्षाएं बिल्कुल भिन्न है इसलिए सभी धर्म पतित हो जाते हैं शक्ति की खोज धर्म को संसार का हिस्सा बना देती है जैन हो हिंदू हो बौद्ध हो इस्लाम हो कोई भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें बड़ा रस आता है चमत्कार में और जब तक तुम्हें चमत्कार में रस आता है तब तक तुम जानना कि अभी तुम्हारी धर्म की जिज्ञासा पैदा नहीं हुई कोई साधु कोई सन्यासी कोई बाबा अगर हाथ से राख ही पैदा कर दे तो भी तुम आंदोलित हो जाते राख का करोगे भी क्या राख ऐसी ही सड़कों पर ढेर लगी पड़ी राख तो तुम घर में ही आग जला के पैदा कर लेते दो पैसे की खर्च नहीं होते लेकिन किसी आदमी ने हाथ से पैदा कर दी तो तुम बहुत आंदोलित हो तो तुम बड़े प्रसन्न हो तो तुम इस आदमी के पीछे चल रहे हो तो तुम पागल हो क्या होगा रस इसको समझना जरूरी है ये तो तुम भी समझते हो कि राख पैदा करने से क्या होने वाला है लेकिन तुम कुछ और देख रहे हो इस राख में तुम्हें ये आशा बंधी है कि जो आदमी हाथ राख पैदा कर सकता है वो हीरे क्यों नहीं पैदा कर सकता उसने राख पैदा कर करके तुम्हारी वासना को प्रज्वलित कर दिया है और जो आदमी राख पैदा कर सकता है वो तुम्हारी बीमारी दूर क्यों नहीं कर सकता जो आदमी राख पैदा कर सकता है वो तुम्हें चुनाव में जीता क्यों नहीं सकता इसलिए दिल्ली में हर राजनीतिज्ञ का गुरु कोई महात्मा कोई बाबा जो राख पैदा कर रहा है कोई ताबीज दे रहा है चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री बाबा पर निर्भर रहना पड़ता है जिनकी भी वासना है वे चमत्कार पर निर्भर रहेंगे मुल्क में करोड़पति हैं लेकिन हर करोड़पति किसी न किसी बाबा के चरणों में सिर करोड़ भला हो उसके पास लेकिन अभी अरबों की आकांक्षा है तुम चमत्कार को नमस्कार करते हो क्योंकि तुम्हारी वासना है कुछ तुम पाना चाहते हो चमत्कारी से भरोसा मिलता है कि कुछ आशा बनती है इससे कुछ होगा बीमारी है नौकरी नहीं व्यवसाय ठीक नहीं चलता है अदालत में मुकदमा है हजार उपद्रव है आदमी के पास मुश्किलें हैं कठिनाइयां हैं आदमी दुखी है राख हाथ से गिरती देख के उसे आशा बनती कि अगर बाबा प्रसन्न हो तो मेरे दुख भी विसर्जित हो सकते और जैसे राख पैदा हो रही ऐसे ही सुख की भी वर्षा हो सकती आज तक किसी दूसरे की कृपा से सुख की कोई वर्षा नहीं हुई आज तक कभी किसी दूसरे के द्वारा आनंद का कोई जन्म नहीं हुआ सदियों का इतिहास इस बात का सबूत है कि तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हें कोई भी आनंद न दे सकेगा लेकिन मन की भ्रांतियां मन सस्ते और सरल रास्ते खोजता है यह चमत्कार है कि तुम मेरे पास सुनने आए हो मैं इसे चमत्कार कहता हूं क्योंकि न यहां राह गिरेगी न ताबीज माफे जाएंगे न तुम्हारी बीमारी को दूर करने का कोई भरोसा है न तुम पद जीतोगे न धन तुम्हारी कोई महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी फिर भी तुम आए हो इसे मैं चमत्कार कहता हूं कोई भी कारण नहीं है तुम्हारे आने का मेरे पास तुम जो भी चाहते हो उसमें से कुछ भी मैं तुम्हें देने वाला नहीं विपरीत तुम्हारे पास जो हो शायद वो भी मेरे पास आने से छिन जाए और अंततः तुम भी मिट जाओ फिर भी तुम आए हो तो मैं मानता हूं कि तुम्हारी कोई धार्मिक जिज्ञासा है तुम राख की तलाश में नहीं हो ना नदियों पर पैदल चलने की तुम्हें कोई विक्षिप्तता है तुम वस्तुतः ही उब गए हो संसार से तुम्हारी ऊब वास्तविक है तुम्हारे संताप ने उस सीमा को छू लिया है जहां तुम एक दूसरे ही अज्ञात लोक में प्रवेश करना चाहते हो तुम इस सातत्य को तोड़ना चाहते हो जो अब तक चलता रहा है तुम इससे छलांग लेना चाहते हो तुम इसी का सिलसिला आगे जारी रखने को उत्सुक नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें कोई मंत्र नहीं देता कोई मंत्र मेरे पास तुम्हें देने को है भी नहीं क्योंकि मंत्र दिया जाता है वहां जहां तुम्हारी खोज किसी रिद्धि की किसी सिद्धि की है मैं तुम्हारे मन को मजबूत न करूंगा मैं तुम्हारे मन को मिटाऊंगा काटूंगा और उस घड़ी की प्रतीक्षा करूंगा कि तुम मन को जैसे कोई प्याज को छीलता हो छीलते जाओगे एक एक परत प्याज की तुम्हारे विचार की एक एक परत गिरती जाएगी और एक दिन आएगा कि प्याज की सारी परतें अलग हो जाएंगी और कुछ भी हाथ में ना बचेगा शून्य बचेगा बुद्ध ने कहा है मन प्याज की गांठ की बाती है बस परत विचारों की उघाड़ते जाओ आखिर में मन भी नहीं बचता जैसे प्याज नहीं बचती और जब मन बिल्कुल नहीं बचता तब तुम अपने परिपूर्ण स्वरूप में प्रकट होते हो तुम कैसे मिटो यही महामंत्र है एकाग्रता से तुम सघन होोगे ध्यान से तुम मिटोगे एकाग्रता तुम्हारी शक्तियों को एक जगह लगाती है ध्यान तुम्हारी शक्तियों को परमात्मा में समर्पित करवाता है तो परमात्मा को एकाग्रता का बिंदु नहीं बनाना है परमात्मा में समर्पित होना है मन को एकाग्र नहीं करना है परमात्मा में मन को खोना है ये बड़ी भिन्न बातें विलीन होना है तल्लीन होना है खो जाना है ऐसी घड़ी आ जाए जब तुम्हें तुम्हारा पता ना चले ऐसी घड़ी आ जाए जब तुम खोजो भी तो अपने को ना पा सको तुम भीतर जाओ तो पाओ कि घर खाली है तुम दर्पण के सामने खड़े हो अपनी आंखों में झांको तो पता चले कि भीतर कोई भी नहीं जहां तुम विसर्जित हो गए वहीं निर्वाण है इसलिए वस्तुतः धर्म ने कोई मंत्र नहीं दिए हैं पुरोहितों ने मंत्र दिए तीर्थंकर मंत्र नहीं देते न अवतार मंत्र देते पुरोहित मंत्र देते हैं और पुरोहित धर्म का कोई संबंध नहीं पुरोहित ही धर्म को नष्ट करता है क्योंकि पुरोहित धर्म को व्यवसाय के जगत का हिस्सा बना देता है वो तुम्हारी आकांक्षाओं का सेवक है तुम जो चाहते हो वो कहता हो सकता है वो तुम्हें आश्वासन देता है तुम्हारी आशा को जगाए रखता है और धर्म तो तभी शुरू होगा जब तुम्हारी सारी आशा गिर जाएगी जब तुम्हारी निराशा परम होगी जब एक किरण भी ना बचेगी आशा की क्योंकि एक भी किरण बची तो तुम संसार में चलते ही रहोगे अगर जरा सा भी तुम्हें लगा कि कल कुछ हो सकता है तो तुम कल की प्रतीक्षा करोगे तुम्हारा विषाद इतना सघन हो जाए कि कल पर से तुम्हारा भरोसा हट जाए तुम्हारा संताप इतना गहरा हो कि कोई आशा पैदा ना हो जहां आशा नहीं कल नहीं वहां वासना के खड़े होने की जगह नहीं क्योंकि तो वासना खड़ी होती है आशा से और वासना खड़ी होती है कल में आज तो जगह भी नहीं है कल और आने वाला कल आने वाला जन, वहां आशा वासना खड़ी होती है। समय का विस्तार वासना को खड़ा करने के लिए जगह बनाता है इसलिए तुम कल में जीते हो आज नहीं फिर चाहे तुम मंत्रों का पाठ करो चाहे मंदिरों मस्जिदों में पूजा करो प्रार्थना करो लेकिन तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं तुम्हारी वासनाओं की संततियां इसलिए सब झूठी है जो प्रार्थना वासना का अनुसंग है वो झूठी है तुम कुछ मांगते हो इसलिए प्रार्थना करते हो ये प्रार्थना शब्द ही मांगने से बना है तुम जाते हो मंदिर में लेकिन मांगते संसार तुम्हारी मांग जब तक बनी है तुम कैसे प्रार्थना करोगे जब तक तुम परमात्मा से कुछ मांग रहे हो तब तक एक बात पक्की है कि तुम परमात्मा को नहीं मांग रहे तब तक परमात्मा से बड़ी कोई चीज है बड़े आश्चर्य की बात है कि परमात्मा के सामने भी खड़े होके तुम क्षुद्र चीजें मांग पाते हो इस अर्थ है कि परमात्मा से बड़ी है वे क्षुद्र चीज ऐसा हुआ कि रामकृष्ण के पास जब विवेकानंद आए तो उनका घर बड़ी दीन अवस्था में था पिता चल बसे थे और पिता संसारी मन मौजी आदमी थे तो बड़ा कर्ज छोड़ गए थे घर में रोटी का भी इंसान न था किसी तरह रोटी जुटती थी तो मां और बेटे दोनों के लिए काफी नहीं होती थी तो विवेकानंद मां को कह के कि मुझे किसी मित्र ने निमंत्रण दिया है आज ताकि मां रोटी खा ले अन्यथा विवेकानंद को खिला देती है और खुद भूखी रह जाती तो ऐसा कहके आसपास की गलियों में चक्कर लगा के वहां से बड़े प्रसन्न और डकार लेते लौटते न किसी मित्र ने निमंत्रण दिया लेकिन मां को दिखाने को कि भोजन कराया बड़ा प्रसन्न हूं बड़ा अच्छा भोजन था ताकि मां जी निश्चिंता से भोजन कर ले रामकृष्ण को पता लगा तो रामकृष्ण का तू भी बड़ा मूर्ख है यहां रोज काली के दरबार में उपस्थित होता है तो मांग क्यों नहीं लेता इतनी छोटी सी बात इसके लिए व्यर्थ कष्ट क्यों उठा रहा है जब रामकृष्ण ने कहा तो विवेकानंद ने कहा आप कहते हैं तो मांग लूंगा रामकृष्ण बाहर बैठे हैं मंदिर के विवेकानंद भीतर गए बड़ी देर बाद वापस लौटे तो रामकृष्ण ने कहा कि पूछा मां को कहा तकलीफ बताई विवेकानंद ने कहा मैं भूल गए रामकृष्ण का कहा यह भी कोई भूलने की बात है भूखा है तू मां तेरी भूखी घर मुसीबत में पैसा चुकता नहीं जरा कह दे इशारे की बात है सब हो जाएगा तू जा वापिस फिर घड़ी भर विवेकानंद आए आंख से आंसू बह रहे आनंद के रामकृष्ण का निश्चित तू ने मांग लिया होगा इसलिए प्रसन्न है विवेकानंद ने मैं फिर भूल गया ऐसा तीन बार हुआ फिर विवेकानंद ने कहा कि नहीं ये हो ही नहीं सकेगा क्योंकि जब मैं मां के सामने जाता हूं तो मां ही दिखाई पड़ती है और सब भूल जाता हूं मैं खुद को ही भूल जाता हूं तो मेरी तकलीफें मेरी मुसीबतें कहा टिके उनकी स्मृति कैसे रहे और यह असंभव मालूम पड़ता है रामकृष्ण ने कहा कि इसीलिए तुझे बार बार भेजा यह तेरी परीक्षा थी क्योंकि मां के सामने अगर तू कुछ मांगने को राजी हो जाए तो उसका अर्थ है कि अभी प्रार्थना का कोई उपाय नहीं फिर प्रार्थना ही नहीं हो सकती मांगने वाला चित्त भिखारी का चित्त है वो प्रार्थना क्या करेगा और परमात्मा से बड़ी चीजें उसके सामने जिनको वो मांग रहा है जिसको परमात्मा ही चाहिए वो उसके सामने कुछ भी नहीं मांग सकता वो परमात्मा को भी नहीं मांग सकता इसे थोड़ा समझें क्योंकि अक्सर इसका दूसरा दृष्टिकोण ख्याल में आ जाता है कि हम कुछ चीजें ना मांगेंगे हम परमात्मा को ही मांगेंगे लेकिन तुम तो उसमें भी मौजूद रहोगे और परमात्मा तुमसे छोटा और तुम बड़े क्योंकि तुम उसे पालोगे वो भी तुम्हारी संपदा बन जाएगा उसे भी तुम अपनी मुट्ठी में ले लोगे वो भी तुम्हारे परिग्रह का विस्तार होगा तुमने जो राज्य बनाया है उसमें तुम उसे भी एक जगह बिठा दोगे लेकिन तुम मालिक रहोगे तो ध्यान रहे वस्तुएं तो कोई मांग ही नहीं सकता संसार तो कोई मांग ही नहीं सकता परमात्मा के सामने मांगता हो तो वो परमात्मा के सामने ही नहीं खड़ा से छुद्र अभी विराट से बड़ा है व्यर्थ अभी उसे सार्थक प्रार्थना उसकी झूठी लेकिन परमात्मा को भी कोई नहीं मांग सकता है। परमात्मा के सामने खड़े होकर मांग ही बंद हो जाती मांगना ही व्यर्थ हो जाता है मांगने वाला ही मौजूद नहीं रह जाता इसलिए प्रार्थना कोई कृत्य नहीं है आप प्रार्थना कर नहीं सकते करने वाला नहीं रह जाता प्रार्थना एक भावदशा है विलीनता की एक अवस्था है जहां करने वाला खो जाता है वो जो आप सदा हैं नहीं होते है। वही प्रार्थना है तो मैं तो कोई मंत्र आपको दूंगा नहीं और जब तक मैं मंत्र ना दूं, तब तक कोई धर्म मेरे आसपास खड़ा नहीं हो सकता अगर मंत्र दूं तो धर्म खड़ा हो सकता है मंत्र आया तो पीछे से मंदिर आता है मंदिर आया तो पुजारी पुरोहित आता है तब सारा जाल फैल जाता है और सबके बीज में मंत्र है मंत्र दिया कि मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया कि तुम्हारी खोज जायज तुम शक्ति को खोजो मैं तुम्हें कोई मंत्र ना दूंगा ना नमोकार ना ओंकार न मणि पद में हूं क्योंकि तुम खतरनाक हो और सभी मंत्रों से तुमने केवल अपने अहंकार को सिद्ध किया है मेरे पास तुम आए हो अगर तुम्हारे पास कोई मंत्र हो तो उसे तुम छोड़ जाना मंत्र से अपने को मत भरना क्योंकि मंत्र तुम्हारे मन का ही खेल है सोचो मन के बिना तुम कैसे मंत्र का पाठ करोगे मन न होगा तो कौन नमोकार पढ़ेगा तो नमोकार विचार की ही एक प्रक्रिया हुई कोई आदमी फिल्म का गीत गा रहा है क्योंकि उसकी वासना स्त्रियों में उलझी है काम में उलझी है वो जिस ऊर्जा से जिस मन से फिल्म का गीत गा रहा है उसी ऊर्जा से मंत्र भी पढ़ सकता है अगर उसकी वासना धर्म में उलझ जाए तो मंत्र हो कि गीत हो दोनों ही विचार के रूप हैं और मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है सभी विचार अशुद्ध हैं विचार मात्र अशुद्धि है शुद्ध विचार होता ही नहीं शुद्ध विचार हो ही नहीं सकता वैसे जैसे स्वस्थ बीमारी नहीं हो सकती बीमारी ही अस्वस्थ का नाम है तो स्वस्थ बीमारी कैसे होगी शुद्ध गंदगी कैसे होगी या कि आप सोचते हो सकते विचार ही अशुद्धि है विचार की तरंग का होना ही चेतना को अशुद्ध करता है फिर वो विचार काम वासना का है कि प्रार्थना का है मंत्र है कि दुकानदारी है इससे कोई बुनियादी फर्क नहीं पड़ता चेतना में विचार का होना अशुद्धि शुद्ध विचार जैसी कोई चीज नहीं होती क्योंकि शुद्धि का अर्थ निर्विचारता है शुद्धि का अर्थ ही विचार का अभाव आप ऐसा समझें कि आप दूध में पानी मिला देते बिल्कुल शुद्ध पानी मिलाते और शुद्ध ही दूध और शुद्ध ही पानी तो दोनों मिलके दोहरी शुद्धि हो जानी चाहिए लेकिन दूध शुद्ध नहीं होता पानी मिलाने से अशुद्ध हो जाता क्योंकि पानी का स्वभाव अलग दूध का स्वभाव अलग पानी कितना ही शुद्ध हो शुद्ध होने से कोई फर्क नहीं पड़ता दूध में मिलने से अशुद्ध होगा और आप यह मत सोचना कि दूध ही अशुद्ध हुआ पानी भी अशुद्ध हो गया वो तो आपकी नजर दूध पे है इसलिए दूध अशुद्ध लग रहा है अन्यथा पानी ने भी अपनी शुद्धि खो दी और दूध ने भी अपनी शुद्धि खो दी दो शुद्ध चीजें मिली और दोनों अशुद्ध हो गईं विचार का अपना स्वभाव है चेतना का अपना स्वभाव दोनों के स्वभाव अलग अलग है दोनों के मिलन से अशुद्धि होती विचार अपने में शुद्ध है चेतना अपने में शुद्ध है अपने में होना शुद्धि स्वभाव में होना शुद्धि है विभाव अशुद्धि है इसलिए कोई शुद्ध विचार चेतना को शुद्ध नहीं कर सकते कोई शुद्ध पानी दूध को शुद्ध नहीं कर सकता निरविचार जब भीतर का आकाश होता है जहां कोई बादल नहीं मंत्र के बादल भी नहीं तब परमात्मा प्रत्यक्ष तब आप उस निराकार के साथ एक आपके वचनों से ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक साधना चाहे इस पार हो या उस पार की बात हो चाहे तो हम अधर्म में हैं या धर्म में बंधन में या मोक्ष में रावण में या राम में शायद बीच की कोई स्थिति नहीं है यदि ऐसा है तो साधना और समर्थन में निश्चय ही बीच की कोई स्थिति नहीं हो भी नहीं सकती इसे थोड़ा समझें क्योंकि कठिन है और मन को इससे बड़ी निराशा पैदा होती है कि बीच की कोई स्थिति नहीं मन बीच की स्थिति पैदा करता है उससे भरोसा आता है कि हम राम भला न हो लेकिन रावण भी नहीं आधे तक पहुंच गए काफी यात्रा कर ली है मोक्ष न मिला हो लेकिन संसार से हम छूट गए हैं परम ज्ञान न हुआ हो लेकिन काफी ज्ञान हुआ बस थोड़ी ही यात्रा और लेकिन क्या ज्ञान बट सकता है क्या ऐसा हो सकता है कि आपको आधा ज्ञान हुआ हो क्या आधा बुद्धत्व संभव है और जो आदमी आधा बुद्ध हो गया हो वो बाकी आधे निर्बुद्धि को क्यों ढोगा जिसके भीतर आधे में प्रकाश हो गया हो क्या इस आधे प्रकाश में मेरी सामर्थ्य नहीं थी वो आधे अंधकार को मिटा मिटाते जिसकी वासना आधी चली गई हो शेष आधी को कैसे बचाएगा मगर मन की गहरी तरकीबों में एक तरकीब है कि वो आपको बताता है कि विकास हो रहा है इससे आशा बनी रहती है तो मन कहता है एक एक सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं थोड़ी सीढ़ियां बाकी रही हैं जल्दी कुछ है नहीं घबराने की कोई बात नहीं चिंता बनाओ मत इतनी सीढ़ियां देखो चढ़ चुके हो थोड़ी सीढ़ियां और वे भी पार हो जाएंगी मन सीढ़ियां पैदा करता है जहां सीढ़ियां हैं ही नहीं मन डिग्रीज बनाता है जहां कोई डिग्री नहीं है जहां डिग्री हो नहीं सकती या तो कोई आदमी ज्ञान में है तब अज्ञान टिक नहीं सकता रक्ति भर नहीं टिक सकता आधे की तो बात अलग है क्योंकि ज्ञान की मौजूदगी में अज्ञान टिकेगा कैसे और या कोई आदमी अज्ञान में और तब वो यह नहीं कह सकता कि रत्ती भर ज्ञान मुझे हुआ है क्योंकि रत्ती भर ज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देगा आपका पूरा घर अंधेरे से भरा हो छोटा सा दिया जल जाए और अंधेरा समाप्त है कोई पूरे घर को आग थोड़ी लगानी पड़ेगी जब प्रकाश होगा कि पूरे घर को आग लगाएंगे तब प्रकाश होगा एक छोटा सा दिया जला की प्रकाश हो गया कि अंधकार गया प्रकाश की मौजूदगी अंधकार का अंत और अगर पूरे घर में अंधकार भरा है और सिर्फ थोड़ी सी जगह प्रकाश चल रहा है और दिया थोड़ा सा प्रकाश करता है तो आप समझना कि यह दिया कल्पित है आप सोच रहे हैं कि ये है यह है नहीं आप कोई सपना देख रहे हैं या ये दिया नहीं होगा दिए की पेंटिंग होगी और चित्रकार दिए को पेंट कर सकता है कि देखने पर लगे कि दिया रखा है और देखने पर लगे कि ज्योति भी जली है और ज्योति के चारों तरफ प्रकाश भी पेंटेड किया जा सकता है लेकिन उससे अंधेरा नहीं मेटेगा ये दिया झूठा है हमारा ज्ञान इस चित्र दिए की भांति है उसे हमने शास्त्रों से इकट्ठा किया है वे चित्र है उसे हमने संजो लिया है मन के कोने में अंधेरा अपनी जगह है ज्ञान उसके बीच में बैठा हुआ है जो ज्ञान अंधेरों को आमूल न मिटा देता हो समझना कि वो उधार है वो कहीं न कहीं मिथ्या और झूठा है या तो रावण हो सकते हैं या राम मध्य में होने का कोई उपाय नहीं हमारे मन की तकलीफ यह है कि यह तो हम भी समझते हैं कि राम हम नहीं मगर ये अहंकार को चोट होती तो फिर रावण ही बचते वो मानने को मन राज नहीं होता मन कहता है माना कि राम नहीं क्योंकि उतनी घोषणा करनी भी जरा मुश्किल मालूम पड़ती और तो चारों तरफ लोग जानते हैं कि राम हम नहीं किसके सामने घोषणा करें लोग सिर्फ हंसेंगे तो राम तो हम अपने को नहीं कह पाते कहना तो चाहते हैं कह नहीं पाते वास्तविक कठिनाइयां हैं लेकिन रावण मानने का भी मन नहीं होता तो बीच का हम मार्ग खोज लेते हैं हम कहते हैं ना हम राम हैं अभी ना रामण हैं मध्य में है। अभी हम बीच में हैं अभी फॉरम ज्ञान नहीं हुआ बुद्धत्व उपलब्ध नहीं हुआ लेकिन हम कोई मूड और अज्ञानी भी नहीं है ये जो बीच का ख्याल है ये बहुत खतरनाक है क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारी स्थिति से परिचित ही न होने देगा अच्छा है कि तुम समझ लो कि तुम रावण हो और रावण में खराबी क्या है जिसकी वजह से तुम डरते हो अगर रावण के व्यक्तित्व को समझो तो तुम पाओगे कि तुम मध्य में तो हो ही नहीं सकते छोटे या बड़े रावण हो सकते हो यह हो सकता है कि तुम छोटे रावण पर तुम्हारा ढंग तुम्हारे चेतना का गुण एक बूंद हो कि सागर इससे क्या फर्क पड़ता है सागर की एक बूंद भी खारी पूरा सागर भी खा बुद्ध कहते थे सागर की एक बूंद चख लो तुमने पूरा सागर चख लिया वैज्ञानिक कहते हैं सागर की एक बूंद का विश्लेषण कर लो तुमने पूरे सागर का विश्लेषण कर लिया जो एक बूंद में है वही पूरे सागर में सागर मैग्निफाइड है बस उसका ही विस्तार है बूंद संकुचित है बस उसी का संकोच है तो यह हो सकता है कि तुम सागर न हो बूंद हो पर तुम्हारा मूल धर्म वही है रावण की क्या कठिनाई है रावण में क्या है जो तुम पाते हो तुम में नहीं है इसे थोड़ा हम समझे। रावण धन का दीवाना है साम्राज्य के विस्तार की आकांक्षा है स्त्रियों के लिए लोलुप लो है वे चाहे स्त्रियां पराई, दूसरों की स्त्रियां ही क्यों ना हो अगर उसे पसंद पड़ जाए तो उन्हें उसके राजमहल में ही होना चाहिए पंडित है बड़ा शास्त्र का ज्ञाता है रावण में ये जो गुण धर्म हैं इनमें कौन सा है जो हम कोशिश करें तो अपने में न पाएं खोजें तो ना पाएं? स्त्री आकर्षित करती है और सच तो ये है कि अपनी स्त्री कम आकर्षित करती दूसरे की ही सदा आकर्षित करती क्योंकि तो अपनी से तो हम धीरे धीरे आदि हो जाते हैं। और मन अपने से तो उग जाता है खुद की पत्नी में कभी कोई आकर्षण होता है। खुद की पत्नी में कोई आकर्षण नहीं रह जाता असल में जो चीज हमें उपलब्ध हो उसमें आकर्षण रह ही नहीं जाता आकर्षण तो उसमें होता है जो उपलब्ध नहीं और जितना कठिन हो पाना उतना ही आकर्षण बढ़ता है राम की स्त्री में रावण का रस कठिनाई के कारण कठिनाई निश्चित बड़ी थी और कठिनाई बड़ी गहरी थी कठिनाई क्या थी राम की स्त्री को चुराना बहुत कठिन नहीं था वो तो रावण ने किया ही राम की स्त्री को झुकाना कठिन था जो रावण नहीं कर पाया वही कठिनाई थी वही चुनौती थी सीता का लगाव राम की तरफ ऐसा परिपूर्ण था कि सीता के हृदय में जरासी भी रंध्र न थी जिसमें से रावण भीतर प्रवेश कर जाए ये चुनौती थी वैश्या में थोड़ी आकर्षण होता है सती में आकर्षण होता है वैश्य में क्या आकर्षण थोड़ा आपका खींचा हल्का होगा और वैश्य उपलब्ध हो जाएगी वैश्य खरीदी जा सकती उसमें क्या रस हो सकता है रस्था, था सीता में उसे खरीदना असंभव था कोई उपाय न था जिससे उसे खरीदा जा सके और कोई उपाय न था कि उसके हृदय में प्रवेश किया जा सके इसलिए पूरब की स्त्रियों में जो आकर्षण है वो पश्चिम की स्त्री में नहीं पश्चिम के लोग भी अनुभव करते हैं कि पूरब की स्त्री में जो आकर्षण है वो पश्चिम की स्थिति में नहीं स्त्री में नहीं पश्चिम की स्त्री ज्यादा सुंदर हो सकती है उसके शरीर का अनुपात ज्यादा ढंग का हो सकता है लेकिन फिर भी उसमें वो आकर्षण नहीं जो पूर्व की साधारण स्त्री में होगा क्योंकि पूरब की स्त्री के हृदय में प्रवेश असंभव चुनौती बड़ी है रावण के पास सुंदर स्त्रियों की कमी न थी सीता से शायद ज्यादा सुंदर रही हो लेकिन सीता की जो अनन्य भक्ति है राम के प्रति वो चुनौती बन गई रावण को तुम्हारे लिए भी सदा वही चुनौती है दूसरे की स्त्री में रस है और रावण की चेतना का गुणधर्म जो दूसरे के पास है उसमें रस जो अपने पास है उसमें रस नहीं राम को किसी दूसरी स्त्री में कोई रस नहीं जैसे सीता में सारा संसार पूरा हो गया यह राम की चेतना का हिस्सा है कि जो अपने पास है वो सब है जो अपने पास है वो पूरा है जो अपने पास है उसमें संतोष है उसमें संतुष्टि गहन है उससे ज्यादा की कोई मांग नहीं है उससे ज्यादा दिखाई ही नहीं पड़ता सब उसमें समाया हुआ है जैसे सारी दुनिया की स्त्री का स्त्रीत्व सीता में समा गया है सीता मिल गई तो सब स्त्रियां मिल गईं, रावण की चेतना जब तक सारी स्त्रियां न मिल जाए तब तक तृप्ति नहीं और तब भी तृप्ति होगी कहना कठिन व्यक्ति का मूल्य रावण को नहीं खुद के स्वाद और खुद की संवेदना का मूल्य जिसके पास हम रहते हैं उसके प्रति हमारी संवेदना बोथली हो जाती रोज उसे देखते हैं फिर देखने योग्य कुछ नहीं बचता रोज उसे खोजते हैं फिर खोजने योग्य कुछ नहीं बचता फिर उसके पूरे व्यक्तित्व से हम परिचित हो जाते हैं तो सब बासा हो जाता है यही सभी इंद्रियों का ढंग है आज भोजन मिला वही कल भी वही मिला आज कहा बहुत अच्छा है लेकिन कल उतना अच्छा नहीं कह सकेंगे वही भोजन फिर तीसरे दिन भी भोजन वही मिला तो ऊप पैदा हो गई चौथे दिन थाली सरका देंगे वही है जो पहले दिन बहुत अच्छा कहा था लेकिन चार दिन में उब गए इंद्रियां पुराने से उपती इंद्रियों का ढंग है रोज नए की तलाश क्योंकि इंद्रियों को उत्तेजना चाहिए उत्तेजना नए से मिलती है इसलिए जितने इंद्रिक समाज होंगे नए की खोज उनका सूत्र होगा जितने आध्यात्मिक समाज होंगे पुराने के साथ तृप्ति उनका स्वभाव होगा चेतना तो सनातन की खोज करती है इंद्रिया नवीन की तो राम ने तो सीता में सनातन को खोज लिया वो जो शाश्वत है जो कभी पुराना नहीं पड़ता और जिसे नए करने की कोई जरूरत नहीं जिससे ऊप कभी पैदा ही नहीं होती प्रेम से कभी ऊप पैदा नहीं होती काम से ऊप पैदा होती क्योंकि प्रेम है हृदय का और काम है इंद्रियों का इसलिए अगर काम वासना आपका केंद्र है तो रोज आपको नई स्त्री चाहिए नया पुरुष चाहिए नया भोजन चाहिए रोज क्योंकि शरीर तो प्रतिपल नए में जी सकता है उससे उत्तेजना मिलती चुनौती मिलती लेकिन चेतना तो सनातन में जीती शाश्वत में जीती इसलिए प्रेम शाश्वत हो सकता है राम और सीता के बीच तो प्रेम घटा है रावण और उसकी पत्नियों के बीच काम वासना के संबंध सीता में रावण की उत्सुकता इस बात की खबर है कि उसकी पत्नियों में अपनी पत्नियों में उत्सुकता नहीं रही है। यही तो हमारी दशा है चेतना हमारी भी इसी तरह बह रही है जो हमारे पास है वो बेकार और जो दूसरे के पास है वहां स्वर्ग और जब तक मैं उसे न पालू तब तक बेचैनी और पाते ही से वो बेकार हो जाते क्योंकि जैसे ही पा लिया वह मेरा हो गया फिर नजर और पर जाने लगी ये जो दूसरे पे जाती नजर है सदा दुख लाती और संतुष्टि का तो कोई आयाम इससे खुल नहीं सकता रामन धन के लिए दीवाना इसलिए कथा है कि उसकी नगरी स्वर्ण की नगरी उसकी लंका सोने की बनी लेकिन फिर भी दूसरे का धन दूसरे का राज्य आकर्षित करता है रावण की, की लंका तो सोने की है राम की अयोध्या सोने की नहीं फिर भी राम को कोई रस दूसरे के राज्य में नहीं है सोने का भी राज्य आपको मिल जाए तो भी जो दूसरे का है उसमें आपको रस रहेगा महल भी आपके पास हो तो भी दूसरे का झोपड़ा आपको आकर्षित करेगा राम जैसी चेतना का व्यक्ति झोपड़े में रहे तो भी महल आकर्षित नहीं करता राम जैसा व्यक्ति जहां भी रहे वहीं महल और रावण जैसा व्यक्ति जहां भी रहे वहीं दुख है वहां महल नहीं महल कहीं और किसी और के पास जिसको जीतना है रावण के दस सिर हमने कहे अगर मनोविज्ञान को से हम पूछें तो वो कहते हैं हर आदमी के दस सिर क्योंकि आपको कई चेहरे तैयार रखना पड़ते हैं सुबह से शाम तक कई दफे बदलना पड़ता है आपको ख्याल में नहीं है क्योंकि आपको अपने मन का ठीक विश्लेषण ही नहीं जब आप अपने नौकर के सामने खड़े होते हैं तो आप दूसरे चेहरे का उपयोग करते हैं। जब आप अपने मालिक के सामने खड़े होते हैं तो दूसरे चेहरे का उपयोग करते हैं। इसे थोड़ा ख्याल करना है तो आप पाएंगे तत्ण आप चेहरा बदलते जिससे कई चेहरे स्पेयर तैयार है जिनको आप तत्काल बदल देते अगर किसी आदमी से काम लेना हो तो आप और चेहरे का उपयोग करते और अगर कोई आदमी आपसे काम लेने आया हो तब आपका चेहरा देखिए जब आपको किसी से रुपये उधार लेना है तब आप अपने चेहरे को आईने में देखिए और जब कोई आपसे रुपये उधार लेने आया तब अपने चेहरे को आईने में देखिए आप पाएगी अलग आदमियों के चेहरे ये एक ही आदमी का चेहरा नहीं दस का मतलब आप दस मत समझ लेना दस तो आखिरी संख्या है इसलिए 10 चेहरे तो हजार है 10 आखिरी संख्या है बाकी संख्या तो फिर पुनरुक्ति है इसलिए सभी संख्याओं में दुनिया भर की संख्याओं में 10 पे संख्या कांत हो जाता है 11 का मतलब फिर एक के ऊपर एक फिर पुरानी संख्या दोहड़ने लगी 12 का मतलब एक के ऊपर दो लेकिन 10 पर काम पूरा हो गया और 10 पे काम पूरा हो गया क्योंकि आदमी की दस अंगुलियां हैं आदमी ने पहले अंगुलियों पर गिनना शुरू किया दस पे संख्या पूरी हो फिर वो दस को ही बढ़ाता रहा है तो जो रावण के दस चेहरे हैं वो तो सिर्फ संख्या का अंत बताने के लिए हैं। चेहरों का कोई अंत नहीं है सुबह से शाम तक हजारों चेहरे आप बदल रहे हैं राम का एक ही चेहरा है चाहे सुख में मिलें चाहे दुख में चाहे उनको आप राजमहल में मिलते और चाहे जंगल में उनके चेहरे में वेद नहीं है और जिस आदमी ने एक चेहरा पा लिया वो राम हो गया इसका अर्थ जिसका चेहरा ऑथेंटिक हो गया प्रमाणिक हो गया जिसका चेहरा भीतरी हो गया जो बाहर को देख के अब चेहरे को नहीं बदलता परिस्थिति जिस पर अब प्रभावी नहीं है जिसका चेहरा एक आंतरिक दशा और स्थिति है आप उसे गाली दें तो भी उसका चेहरा वही है प्रशंसा करें तो भी चेहरा वही है अब कोई परिस्थिति उसके चेहरे को डमाडोल नहीं करती उसका होना स्थिर हो गया है राम इस स्थिरता के नाम रावण को मारना मुश्किल हुआ युद्ध में क्योंकि एक गर्दन काटो इससे क्या फर्क पड़ता है असली गर्दन का तो कोई पता ही नहीं जिसके कटने से रावण मरेगा और झूठा चेहरा एक गिरा कि दूसरा उग आता है झूठे चेहरे काटने से कुछ हल नहीं है क्योंकि वो तो तो कोई चेहरे ही नहीं है इसलिए रावण के सिर गिरते जाते हैं और नए उगते आते हैं। आपके झूठे चेहरे को कोई काट भी दे क्या फर्क पड़ता है ना वहां रक्त है ना मांस है ना कुछ है। वो तो सिर्फ एक ख्याल था एक भाव था वो काट दिया आप दूसरा तत्व तो क्षण कर देंगे रावण को मारने की भी कठिनाई यही थी कि उसके असली चेहरे का पता लगाना ही सूत्र था असली चेहरा कौन सा है और आप भी अपने को न मिटा पाएंगे परमात्मा के सामने राम के सामने रावण ऐसे ही खड़ा था जैसे आप भी परमात्मा के सामने खड़े आपको तक पता नहीं कि आपका असली चेहरा कौन सा है जिसको काटने से आप मिट जाएंगे कई बार आप झूठे चेहरे काट के चढ़ा आते हैं मंदिर में वो घर लौट आते हैं वो झूठे चेहरे उनके काटने से कुछ हल नहीं होता देखे मंदिर में एक आदमी जाता सिर झुका के चरणों में रख देता परमात्मा लेकिन अगर आप गौर से देखें तो उसकी अकड़ तो वहां वैसी की वैसी खड़ी असली चेहरा तो खड़े हुआ है नकली चेहरा झुका हुआ है असली चेहरा चारों तरफ देख रहा है कि देख लो मेरा जैसा भक्त इस गाँव में कोई भी नहीं मैंने सुना है एक सम्राट सुबह सुबह चर्च में प्रार्थना कर रहा था और सम्राट था और पर्व का दिन था इसलिए पहला हक उसी का था जैसा हरिद्वार में या गंगा पर स्नान के वक्त पहला हक कौन स्नान करेगा धर्म के जगत में भी पहले का हक करने वाले लोग ही ये अहंकारी गंगा फसाद हो जाता है कुंभ के मेला में क्योंकि जिनका हक था उनके पहले किसी ने स्नान कर लिया तो वही मारपीट शुरू हो जाएगी भगवान के दरवाजे पे भी आप इतनी आसानी से न घुस पाओगे वहां लट्ठ लिए लोग खड़े होंगे कि हमारा हक पहले तुम पहले कैसे जा रहे वो सम्राट था वो चर्च में पहला उसका हक था पर्व के दिन तो अंधेरे में सुबह पांच बजे प्रार्थना करता था क्योंकि फिर लोग आना शुरू हो जाते भगवान से पहली मुलाकात उसकी होनी चाहिए तो वो प्रार्थना कर रहा था अंधेरे में कह रहा था हे परमपिता मैं ना कुछ मैं दीन दरिद्र पापी मुझे अपने चरणों में संभाले तभी उसे लगा कि कोई और अंधेरे में मौजूद है अंधेरे में दिखाई तो ठीक से नहीं पड़ता था तो उसके कान सजग किए पास में ही कोई दूसरा आदमी वेदी के पास झुका था और यही शब्द दौर रहा था कि परमात्मा मैं ना कुछ दीन दरिद्र तेरे पैरों की धूल मुझे अपने चरणों में संभाले सम्राट ने कहा ये कौन आदमी मेरे सामने कहने का दावा कर रहा है कि मैं ना कुछ मुझसे ज्यादा ना कुछ को, दूसरा कोई भी नहीं हो सकता ये कौन है जो कह रहा है कि मैं दीन दरिद्र जब मैं कह चुका तो मुझसे ज्यादा दीन दरिद्र कोई भी नहीं हो सकता अपने शब्द वापिस ले ले अगर सम्राट कह रहा हो कि मैं निरअहकारी हूं तो आप ये नहीं कह सकते कि आप भी निरअंकारी क्योंकि तो सम्राट का अहंकार खड़ा हुआ वो कहेगा मुझसे ज्यादा होने का दावा वो चाहे धन का हो चाहे निरअहकारिता का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मुझसे ज्यादा तुम नहीं हो सकते दीन दरिद्र तो मैं प्रथम ना कुछ तो मैं प्रथम लेकिन मेरा प्रथमपन जारी रहेगा तो तुम झुक जाते हो मंदिर में लेकिन तुम्हारा अहंकार तो खड़ा रहता है तुम्हारा सिर झुकता है जो झूठा है जिसका कोई मूल्य नहीं रावण के मन को अगर समझें तो आप अपने भीतर रावण को पूरी तरह प्रतिष्ठित पाएंगे और वही रावण आपको समझा रहा है कि राम तुम भला ना हो लेकिन रावण नहीं हो उसकी बिल्कुल मत सुने उसकी काफी सुन चुके उसकी सुनने के कारण यह दुर्दशा है अगर आपको लगता है कि राम में नहीं हूं तो पक्का जाने कि आप रावण ये पक्का जानना राम की तरफ जाने का पहला कदम होगा अपने को बुरा जानना शुभ होने की पहली क्रांतिकारी घटना है मैं अंधेरे में हूं ऐसी गहन प्रतीति प्रकाश की खोज बनती है मैं अज्ञानी हूं तो ज्ञान की जिज्ञासा शुरू होती मध्य और आधे की बात मत सोचे या इस पार या उस पार और जो इस पार से छूटता है वो तत्क्षण उस पार पहुंच जाता है क्योंकि दोनों के बीच में जरा भी जगह नहीं जहां आप खड़े हो सके ज्ञान और अज्ञान के बीच जरा सी भी जगह नहीं जहां आप खड़े हो सके यहां अज्ञान गया कि ज्ञान आया ये घटना युगपथ है जैसे सौ डिग्री पानी गर्म हुआ फिर भाप और पानी के बीच में जरा सी भी जगह नहीं है कि पानी का कुछ हिस्सा बीच में रुक जाए और कहे हम पानी तो न रहे अभी भाप नहीं है बीच में ना या तो पानी या भाप इन दोनों के बीच कोई भी जगह नहीं है वो जो दूसरा किनारा है और ये किनारा है इन दोनों के बीच में कोई नदी नहीं बह रही है जिसमें आप मध्य में अपनी नाव टेक दें नदी वहां है ही नहीं बस दो किनारे हैं ये किनारा छूटा कि दूसरा किनारा मिला और जब तक दूसरा ना मिला हो तब तक आप इस किनारे पर हैं इसे बहुत गहन रूप से अनुभव करना मन के धोखे में मत पड़ना या तो अंधकार या प्रकाश या तो जीवन या मृत्यु अधमरा आदमी भी अधमरा नहीं होता हम कहते ही हैं जिंदा होता है पूरा जिंदा होता अधमरा कैसे कोई हो सकता है ये भाषा की भूल है आधा जिंदा कोई कैसा हो सकता है एक आदमी बिल्कुल बेहोश भी पड़ा हो तो भी जिंदा है पूरा जिंदा है सौ प्रति से जिंदा है आधा मर गया ऐसा नहीं कह सकते और एक आदमी मर गया तो आप ये नहीं कह सकते कि आधा जिंदा है मर गया तो मर गया जिंदा है तो जिंदा है इन दो किनारों के बीच कोई भी जगह नहीं कोई स्पेस कोई रिक्तता नहीं ठीक से अपना विचार करें और रावण को आप छिपा हुआ पाएंगे और ठीक ठीक आप अनुभव कर लें कि मैं रावण हूं वही रावण की भूल थी क्योंकि रावण अपने को रावण नहीं समझता था समझता था महापंडित ज्ञानी और शार्थ शास्त्रार्थ करता तो राम को हरा देता शास्त्रों से कंठस्थ थे शक्तिशाली भी कम नहीं था क्योंकि अज्ञानी सदा शक्ति की तलाश करता है बड़ी सिद्धियां उसने इकट्ठी कर रखी थी और सिद्धियां इकट्ठा करने के लिए अज्ञानी कुछ भी करने को राजी होता है इसलिए कथा है कि वो अपनी गर्दन को काट के शिव के सामने चढ़ा देता था इस सीमा तक जा सकता है अज्ञानी सब कुछ छोड़ने को राजी है अहंकार भर उसका मजबूत होता चला जाए मरने तक को राजी है अहंकार अगर बचता हो तो सिद्धि की तलाश थी उसकी मंत्रों की साधना थी उसकी बड़ा साधक था राम के जीवन में कोई साधना की खबर ही हमें नहीं है, कि राम ने कहा साधना की कौन सी सिद्धियां पाई रावण के जीवन में हमें खबर है उसने बड़ी साधना की बड़ी सिद्धियां पाई आखिर शिव को उसने प्रसन्न कर लिया और वो परम शक्ति का मालिक हो गया ज्ञान भी उसके पास था पांडित उसके पास था सब कुछ उसके पास था इसलिए स्वाभाविक है कि वो सोचता हो कि राम मैं हूं अगर शक्ति से ही तोला जाए साम्राज्य से तोला जाए स्वर्ण से तोला जाए ज्ञान से तोला जाए तो राम बिल्कुल निरी है राम का वो चित्र जहां वो जंगल जा रहे हैं बिल्कुल निरीह जो था वो भी छिन गया कुछ भी नहीं है पास एक ना कुछ व्यक्ति की तरह जंगल में निरीह खड़े रावण के पास सब कुछ उसको ख्याल रहा होगा कि राम में हूं जो अगर शक्ति से ही हम सोचें तो ये तर्क स्वाभाविक है जब तक आपको ख्याल ना आ जाए ठीक से कि रावण है आप तब तक आपकी वास्तविक जीवन क्रांति का कदम नहीं उठता और जैसे ही ये ख्याल आ जाए कि रावण में हूं महल रावण का गिरना शुरू हो गया क्योंकि कोई भी व्यक्ति सचेतन हो के रावण नहीं हो सकता जानते हुए कि रावण में हूं कोई रावण नहीं हो सकता जानते हुए कि बुरा मैं हूं बुराई नहीं टिक सकती क्योंकि ये जानना एक आग है जिसमें बुराई जल जाती राख हो जाती अगर बुराई को बचाना हो तो ये जानना जरूरी है कि मैं बुरा नहीं हूं भला कहना मुश्किल हो तो भी इतना तो कहूं कि और लोगों से कम बुरा हूं भलाई की तरफ चल रहा हूं एक आदमी मरा उस गांव का रिवाज था कि जब कोई मर जाए तो उसकी प्रशंसा में कुछ कहा जाए और जब तक उसकी प्रशंसा में कुछ न कहा जाए तब तक उसको अग्नि संस्कार नहीं किया जा सकता वो आदमी इतना बुरा था कि गांव भर के लोगों ने बहुत सोचा लेकिन कुछ भी ना खोज पाए कि प्रशंसा में क्या कहें उस जैसा दुष्ट खोजना मुश्किल था उपद्रवी ऐसा था कि बिना कारण उपद्रव खड़ा करें पूरा गांव से त्रस्त था सभी प्रसन्न थे उसकी मृत्यु से न केवल गांव के लोग उसके घर परिवार के लोग भी बड़े आनंदित और आह्लादित थे कि झंझट मीठी क्योंकि वह आदमी झंझटी था और सुबह से सांझ तक किसी न किसी को किसी न किसी झंझट में डाले रखता था पूरे गांव को उसने अदालत के चक्कर लगवा दिए थे और उससे रास्ते पर नमस्कार करना भी खतरनाक था उससे कोई भी संबंध बनाना उपद्रव की बात थी क्योंकि उतने में वो कुछ जाल खड़ा कर दे मरघट पर लाश रखे बैठे और कोई उठ के खड़ा नहीं होता जो प्रशंसा में कुछ कहे गांव का पुराना रिवाज कि जब तक प्रशंसा में कोई कुछ न कहे तब तक आग न दी जाए फिर सांझ होने लगी गांव परेशान है आखिर लोगों को लगा कि मर के भी सतारा अब इसको कैसे जलाओ जब तक ये जलाओ ना तो गांव कैसे जाओ और रात उतरने के करीब है अभी करना क्या फिर एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि यह आदमी अपने चार भाइयों की तुलना में देवता था उसके चार भाई और हैं गांव वो इससे भी ज्यादा उपद्रवी और दुष्ट अपने चार भाइयों की तुलना में यह आदमी देवता था अग्नि संस्कार करके लोग घर लाते हैं। आप भी अपने को समझाए रखते हैं कि औरों की तुलना में मैं देवता हूं इतने बुरे लोग हैं संसार में मैं इतना बुरा नहीं बुद्ध जैसा भला नहीं राम जैसा भला नहीं रावण जैसा बुरा भी नहीं हूं पृथ्वी रावणों से भरी मैं मध्य में हूं मध्य में कोई भी नहीं कोई भी हो नहीं सकता मध्य की भ्रांति को छोड़ते हैं तो क्रांति शुरू हो सकती है आज इतना ही